संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोक शक्ति से उसका वध संजय कहते हैं महाराज राक्षस अलायुष का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपके सेना के सामने खड़ा हो सिंह करने लगा उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वह पूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था और अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संघार आरंभ किया उसके सहायकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कथ को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठ सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए जा पहुंचा आते हुए उसने वज्र सरीखे भाणों से कर्ण को बिंद डाला फिर दोनों ही एक दूसरे पर कर्णी नाराज दर्ण करने आकाश छा गया महाराज जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटो से बढ़ न सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ घोड़े और सारथी का नाश कर डाला हिडिबा कुमार रथहीन होते ही अंतर ध्यान हो गया उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे माया से युद्ध करने वाला यह राक्षस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार सके डालेगा इतने में ही कर्ण ने सहायकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई फिर जलती हुई आग की लपट के समान कर दिखाई देने लगी तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई उल्का पात होने लगा और हजारों धुनियों के बजने के समान आवाज होने लगी इसके बाद बाढ़ शक्ति रिष्टि प्रास मूसल फरसा तलवार पट्टी तोमर परिख गदा शूल और सतग्नियों की वृष्टि होने लगी हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टाने गिरने लगी वज्रपात होने लगा आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र वर्षा को अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारों का संघार होने लगा गिरते समय इनका महान आर्तना चारों ओर फैल रहा था फटोत्क के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे सब ओर हाहाकार मचा था, था, सभी लोग और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर रहा था। कितने ही सूरवीरों की आते छिता गई थी उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे रथ चकना चूर हो गए थे उस समय काल की पेना से का विनाश हो रहा था समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कौरवों भागो यह सेना नहीं है इंद्र आदि देवता पांडवों का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे उस समय सूदपुत्र कर्ण ने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में, में लक्ष्य करके दात गिर गए आर जीवे बाहर निकल आई फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े घोड़ो के मर जाने पर कर्ण अपने रस से उतर पड़ा और मन ही मन को सोचने लगा उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे राक्षी श्री माया से उसके दिव्यास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया तुरंत वध करो नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हो जाते हैं भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है अतः इसका ही नाश करो हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा वही सेना सहित से पांडवों से युद्ध करेगा इसलिए तुम इंद्र के दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संघार कर डालो कर्ण सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रात्रि युद्ध में ये सब के सब अपने सैनिकों से मारे जाए निषेध का समय था राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था इधर कौरव वेदना से करार रहे थे यह सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस की ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वैजंती वा नाम वाली अशेष शक्ति हाथ में ली महाराज यह वही शक्ति थी जिसे न जाने कितने वर्षो से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था वह सदा उसकी पूजा किया करता था मृत्यु की सगी बहन अथवा भी काल की जीवा के समान वह शक्ति कल ने घटो के ऊपर चला दी उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और बिन्ध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा रात्रि में प्रज्वलित होती ही उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदिर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई घटो भैरवनाथ करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल हो गए थे तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया इसके बाद वह नीचे गिरा यद्यपि मर गया था तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला उसके देह के नीचे एक सेना कर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया यह देखकर कौरव योद्धा करने लगे साथ ही शंख भेरी ढोल और नवारे भी बज गए। कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया